अंतर यात्रा इस कक्षा में ऐसी कुछ बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो एक साधक के लिए निरीक्षण करने योग्य होती है नहीं पढ़ रहा है अभी पिछली नहीं है क्या हैं? जब अभी पहले ठीक था तो कम कैसे हो गया ये हो मेरी आवाज सुनाई देती है साफ ठीक अंतरयात्रा में वो विषय आपके सामने रखे जा रहे हैं जिनका निरीक्षण करना साधक के लिए आवश्यक होता है जिस प्रकार सांसारिक उन्नति के लिए साधनों की आवश्यकता होती है इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी साधनों की आवश्यकता होती है भोजन वस्त्र शरीर आदि साधन आध्यात्मिक उन्नति में भी आवश्यक होते हैं किंतु कुछ साधन आध्यात्मिक उन्नति के लिए अलग से विशेष भी होते हैं अच्छा शरीर हो अच्छी बुद्धि हो खाने पीने की सारी व्यवस्था हो परिजन भी अनुकूल हो तब भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर पाए यह आवश्यक नहीं होता है जिस प्रकार से अच्छा परिवार अच्छा शरीर अच्छी बुद्धि मिलने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक साधनों के लिए पुण्यों की आवश्यकता होती है और उन पुण्यों को हमारे जो पुण्य हैं उनको हम किस प्रकार खर्च कर रहे हैं किस इच्छा को लेकर हमने वो पुण्य किए थे ये सब साधक को देखना आवश्यक होता है जिस प्रकार धन की न्यूनता होने से भौतिक साधन हमें नहीं मिल पाते इसी प्रकार पुण्य की न्यूनता होने से आध्यात्मिक साधन भी हमें नहीं मिल पाते हैं अथवा कम मिलते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति को भी अपने पुण्य को बढ़ाना होता है एक सांसारिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति पुण्य इसलिए करता है कि मेरे को अगला जीवन अच्छा मिले इस जीवन में बहुत अच्छा आगे भी धन संपत्ति खूब मिले भौतिक उद्देश्यों से वो शुभ कर्मों को करता है पुण्यों को करता है आध्यात्मिक व्यक्ति पुण्य कर्मों को करता है पर वो आध्यात्मिक साधनों की प्राप्ति के लिए करता है पुण्य कर्म करते हुए यदि पुण्य अधिक हैं, तब तो आध्यात्मिक साधन मिलते रहेंगे लेकिन पुण्य भी बहुत हैं। हमें दिखाई दे रहे हैं कि हमने इतने सारे पुण्य किए किंतु अन्य पाप कर्म उससे भी अधिक हैं। तो दिखाई देने वाले पुण्य भी आध्यात्मिक साधनों को भली प्रकार उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो पाते क्योंकि अन्य बुरे कर्म अधिक होते हैं सामान्य रूप से हमारी अपने प्रति ये धारणा रहती है कि मैं पुण्य अधिक करता हूं हमने दूसरों के लिए जो हित किया परोपकार किया सहयोग किया उसे हम याद रखते अधिक याद रखते हैं और हमने दूसरे को जो हानि बाधा पहुंचाई उसको कम याद रखते और दूसरों ने हमारा जो हित किया सहयोग किया उसको हम प्राय कम याद रखते हैं और दूसरों ने जो हमें बाधा पहुंचाई दुख दिया उसे हम अपेक्षाकृत अधिक ध्यान रखते हैं तो अपने संदर्भ में हमारी दृष्टि में हमारे बहुत से पुण्य रहते हैं मैंने ऐसा ऐसा किया इतना इतना दान देता हूं इतना इतना सहयोग करता हूं इतना इतना दूसरों को जान देता हूं सेवा करता हूं और ये बहुत सारे हमारे जीवन में होते भी हैं और उनको देख के हम संतुष्ट रहते हैं कि मैं पुण्य काफी कर रहा हूं पुण्य हमने पर्याप्त किए हैं किंतु हम उपभोग कितना कर रहे हैं यह भी साधक को देखना होता है हमने बहुत पुण्य किए लेकिन हम उपभोग भी बहुत कर रहे हो तो पुण्य तो क्षीण हो ही जाएंगे अतिरिक्त पुण्य आध्यात्मिक साधनों के लिए आवश्यक है पुण्य भी करते गए और उसका फल भी लौकिक फल भी भोगते चले गए पर्याप्त तो मात्रा में बिना यह देखे कि मेरे पुण्य कर्माशय इससे क्षीण हो रहे हैं खूब धन खर्च करना अपने ऊपर मकान खूब बनाना उसमें अपना धन खर्च करना समय खर्च करना जो मित्र बंधु मिले हैं उनका उपयोग इन लौकिक साधनों के लिए करना खर्च होता जाएगा क्या हम अपने आध्यात्मिक साधनों की प्राप्ति के लिए पुण्यों को इतना बचा के रख पाते हैं पुण्य हम अधिक कर रहे हैं पर खर्च भी यदि अधिक कर रहे हैं तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति अधिक नहीं कर पाते जब उनको आध्यात्मिक समस्याएं आएंगी प्रगति बाधित लगेगी वहां उनको समाधान नहीं मिल पाएंगे उनकी बुद्धि ऐसी नहीं बन पाएगी जो वहां से समाधान निकाल के आगे चल जाए बुद्धि भी एक फल है बुद्धि की सात्विकता भी एक फल है बहुत बड़ा फल है आध्यात्मिक मार्ग की बातें सुनने पर भी पुस्तकों में पढ़ने पर भी वो समाधान नहीं खोज पाएगा बाधित रहेगा जैसे सांसारिक साधनों के लिए पुण्य अपेक्षित होता है ऐसे आध्यात्मिक साधन के लिए भी ऐसी बुद्धि ऐसा मन उनकी सात्विकता के लिए पुण्य अपेक्षित होता है वो हमें खर्च करना पड़ता है तो एक तो साधक को यह सदैव देखना चाहिए कि मैं अपने पुण्यों को अधिक तो खर्च नहीं कर रहा हूं कितनी बातें हैं जिसमें हम किसी पुण्य के खर्च होने को समझते भी नहीं हैं। हम यदि सड़क पार कर रहे हैं किसी ने हमें सड़क पार करा दी सहायता की उसने एक पुण्य किया है और हमने उसका उपयोग लिया है रास्ता तो मिल गया हम भी बहुत प्रसन्न हैं लेकिन पुण्य तो हमारा कुछ खर्च हुआ ही है हमने किसी का समय लिया पूछने के लिए हमारे पास दस विकल्प हैं हम छोटे व्यक्ति से भी कम योग्य से भी उस बात को पूछ सकते हैं और उच्च स्तर के व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं सबसे वही बात पता लगेगी एक छोटी सी उंगली में चोट लगी है एक सामान्य चिकित्सक के पास भी जाके उपचार करा सकते हैं और एक सर्जन एम एस शल्य चिकित्सक के पास भी जा सकते हैं कोई और बड़ा विशेषज्ञ हो उसके पास भी जा सकते हैं सब एक ही समाधान करेंगे लेकिन शुल्क तो अधिक और न्यून लगेगा इसी प्रकार हम किससे क्या पूछते हैं किसका समय लेते हैं किसका समय ले रहे हैं हम इस पर हमारा पुण्य खर्च होता है हम ये सोचते हैं हम किसी के पास में गए साधु संतों के पास में गए विद्वानों के पास में गए वो कोई पैसा भी नहीं लेते हमने दे दिया तो ले लिया नहीं तो कोई बात नहीं है कुछ भी खर्च नहीं हुआ कुछ अपनी बात बताते रहेंगे उनकी सुनने के लिए जाएंगे लेकिन थोड़ी सी सुनते रहेंगे बाकी अपनी बात सुनाएंगे बड़े संतुष्ट होंगे मेरी बात सुनी अच्छा भी लगेगा कहेंगे आपकी संगति मिली आपका सानिध्य मिला अच्छा लगा लेकिन जो समय किसी विशिष्ट व्यक्ति का लिया है उतना पुण्य भी तो खर्च हुआ है इतना पुण्य खर्च करके हमने कितना पाया वहां यदि अच्छा पाया है जितना खर्च किया उससे अधिक पाया है उपयोगी है तब तो ठीक है लेकिन जो सूचना जो जानकारी जिस प्रश्न का समाधान हम सामान्य व्यक्ति से भी कर सकते हैं उसके लिए भी हमारे मन में इच्छा क्या होती है हम और इससे करें और बड़े से करें हम ये नहीं सोचते कि इससे मेरा पुण्य भी अधिक खर्च होगा क्योंकि उस व्यक्ति का समय उतना मूल्यवान है उसकी कीमत अलग है घर में है सामान्य रूप से बैठे हैं आराम से पानी मंगाया बच्चे से पत्नी से पति से वो तो हमारा अधिकार है हम लेते रहते हैं ये मान करके और वहां किसी पुण्य खर्च होने की बात हम सोचते ही नहीं हैं। यह भी हमने किसी एक आत्मा का उपयोग लिया है उसके समय का उपयोग लिया है साधक जब ये ध्यान रखता है कि मैं भी एक आत्मा यात्रा कर रहा हूं और यह भी एक आत्मा यात्रा कर रहा है व्यवहार के लिए पिता पुत्र पति पत्नी आदि संबंध है ठीक है वो अपनी जगह पे लेकिन इनका मैंने समय लिया है ये कार्य तो मैं भी कर सकता था बिना पुण्य को खर्च किए है। बैठे हैं पानी तो स्वयं भी ले सकते हैं थोड़ा सा कहीं कचरा गिरा हुआ है उसको स्वयं भी उठा सकते हैं लेकिन स्वयं ना उठा करके दूसरे परिवार वाले को कहेंगे कि ये करो वो करो आध्यात्मिक व्यक्ति इस पाप पुण्य को ध्यान में रखता है उसे विशिष्ट साधन चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशिष्ट सात्विक बुद्धि चाहिए जो कि सब समस्याओं से संस्कारों से झेलती हुई तेजी से आगे बढ़ जाए यात्रा यदि शीघ्र करनी है हवाई जहाज से जाना है तो पैसा अधिक देना होगा उसके लिए पैसा या तो अधिक इतना कमाया हो खर्च कम किया हो उपलब्ध होना चाहिए किसी के यहां पर खाना खाने गए भोज है भंडारा है धार्मिक संस्था में भोजन हो रहा है हम गए भोजन दिया क्या हम विचार करते हैं मेरा कोई पुण्य खर्च हुआ है यहां पर तो निशुल्क है दानदाता ने दिया है दानदाता का तो पुण्य बन गया ठीक है हमारा क्या हुआ हमारा भी पुण्य गया है और वहां हम अधिक भोजन भी लेते हैं विशिष्ट भोजन होता है अधिक लेते हैं ये तो निशुल्क है मानसिकता क्या रहती है बिना किसी कीमत चुकाये हमें मिल रहा है लेकिन हर चीज की कीमत यहां यदि हम नहीं चुका रहे हैं तो उतना हमारे कर्माशय से पुण्य कर्माशय से घटेगा ही इसलिए परिग्रह का पालन जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग साधक व्यक्ति करता है एक तो पुण्य कर्म करता है खर्च कम करता है खर्च का पता नहीं रहता वो ध्यान देने की बात है पुण्य बढ़ाने के अवसर साधक व्यक्ति ढूंढता रहता है छोटी मोटी चीजों में भी यहां से निकले पायदान टेढ़ा पड़ा हुआ है अव्यवस्थित है ठीक है यह व्यवस्थापकों का कार्य है लेकिन साधक तो अवसर देखता है कि अच्छा यहां यह चीज है मैं इसको ठीक कर दूं, क्या गया मेरा लेकिन मैंने पुण्य कमा लिया और एक अच्छा संस्कार भी डाल लिया यहां कुछ भी नहीं मिलेगा उसे पता है ईश्वर न्यायकारी है और वहां कर्माशय संचित हो रहे हैं कर्मफल व्यवस्था को वो अच्छी तरह स्वीकार करता है जहां अवसर मिले कोई सहयोग लेने आए उसको दे दिया मन में रहता है पुण्य बन रहा है मेरा जहां अवसर मिले पुण्य कमाने के लिए प्रयत्नशील रहता है और भावना रखता है कि इसका फल मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक साधनों के रूप में मिलना चाहिए यह निष्कामता भी हो गई तो बहुत से पुण्य हमें अपने दिखाई देते हैं लेकिन अपुण्य बहुत सारे हो रहे हैं यह हमें पता नहीं लगता योग दर्शनकार ने इसलिए कर्म की विस्तार से व्याख्या की है व्यास जी ने बहुत विस्तार से लिखा है पुण्य और अपुण्य स्वयं भी किए जाते हैं कृत हमने किए हैं वो और ये पाप और पुण्य कारित भी होते हैं करवाए भी जाते हैं हमारे द्वारा कृत को हम प्राय देखते हैं कारित को भी कुछ देखते हैं कि मैंने करवाया लेकिन अनेक बार ये सोचते हैं कि मैंने उससे करवाया था मैंने थोड़ा ना किया है अपने को बचा के रख लेते हैं लेकिन हमने करवाया है हमारे को पाप लगेगा या पुण्य लगेगा तीसरा जो क्षेत्र है अनुमोदन वाला वो बहुत विस्तृत है जिसपे कि प्राय ध्यान नहीं जाता गलत कार्य हुआ है हमने किया नहीं है हमने करवाया भी नहीं है लेकिन मन में अनुमोदन किया अथवा वाणी से उसका समर्थन किया अथवा शारीरिक रूप से उसकी पीठ जाके थपथपा दी ये भी पाप कर्म है हम अपने पुण्यों को देख देख के प्रसन्न हैं संतुष्ट हैं लेकिन ऐसे अपुण्य भी तो हम करते जा रहे हैं पुण्यों की तरफ जहां हमें ध्यान रखना है वहां पाप न हो इस पर भी बहुत ध्यान रखना है पुण्य अर्जन से भी अधिक ध्यान इनपे रखना है मेरे द्वारा किसी भी अधर्म का वेद विरुद्ध कर्म का समर्थन तो नहीं हो रहा है शारीरिक रूप से वाणी से और नहीं तो मन से इन विपरीत कर्मों को यदि हम देखने लगेंगे तो हमें पता लगेगा हम बहुत अधिक पाप कर्म करते हैं और यही हमारी साधना में बाधक बन जाते हैं सत्वगुण उभरेगा ही नहीं करते रहिए वर्षों साधना ध्यान में बैठते रहेंगे स्वाध्याय करते रहेंगे अंदर गति अधिक नहीं होगी जो होनी चाहिए यही सोचते रहेंगे मैं इतना पुण्य कर रहा हूं इतनी अच्छी दिनचर्या कर रहा हूं सात्विक भोजन ले रहा हूं सत्संग में जा रहा हूं शिविर में जा रहा हूं अंदर की प्रगति फिर भी नहीं होगी संतुष्ट नहीं होगा व्यक्ति कारण आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो साधन उत्तम साधन चाहिए अच्छी बुद्धि सात्विक बुद्धि वो नहीं मिलेगी इतने बुरे कर्म करने से तमोगुण रजोगुण उभरा हुआ रहेगा विषयों को सूक्ष्मता से पकड़ ही नहीं पाएगा मन के स्तर पर संस्कारों को जिस तरह देखना होता है वृत्तियों को पकड़ना होता है उसको वो समझ ही नहीं पाएगा वैसी सूक्ष्मता ही नहीं रहेगी उसकी ये सब चीजें आवश्यक हैं सत्संग स्वाध्याय दिनचर्या पुण्य परोपकार पर ये भी चीजें आवश्यक है तो साधक को अपना ये निरीक्षण करना चाहिए कि मैं पुण्य अधिक कर रहा हूं या पाप अधिक कर रहा हूं पुण्य मैंने किया है तो पुण्य को मैं अन्य चीजों में तो खर्च नहीं कर रहा हूं ये जो आध्यात्मिक साधन है वो बहुत मूल्यवान है कम कीमत के नहीं है उनके लिए बहुत पुण्य देना पड़ेगा लाखों रुपए हो तो भी एक वायुयान नहीं खरीद सकता कोई सोच सकता है मैंने लाखों रुपए हैं मेरे पास उसके लिए करोड़ों चाहिए वो इसी से प्रसन्न है कि मैंने लाखों रुपए कमा रखे लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिलेगा इस लाखों से उसके लिए करोड़ों चाहिए जो सात्विक बुद्धि समाज आध्यात्मिक उन्नति के लिए चाहिए वो बहुत पुण्य से मिलेगी उतना पुण्य हमारे पास जिस दिन बन जाएगा उस दिन ये अंदर की गतिविधियां इतनी तीव्रता से चलेंगी रास्ता इतनी तीव्रता से तय होगा आश्चर्य होने लगेगा ये क्या हो रहा है इतने वर्ष में तो नहीं हुआ इसलिए अपने पुण्य को अधिक से अधिक बढ़ाना है कम से कम खर्च करना है और पाप कर्म को कम से कम करना है उससे बचना है और जितने भी पुण्य कर्म करें उसमें निष्कामता ये फल की कामना रखनी है कि इससे मुझे आध्यात्मिक साधन चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आवश्यक है वो साधन चाहिए सामान्य तो लगभग हमारे पास में है इसमें बहुत अधिक ऊंचा कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है इतना भोजन हमारे को मिल जाता है उसके लिए दुगना, चार गुना खर्च करके भी कुछ विशेषता नहीं होने वाली है इतने वस्त्र हमारे पास में हैं और चार गुना पांच गुना कपड़े रख के भी कोई विशेषता नहीं होने वाली है शरीर की सुरक्षा इत्यादि इतने से भी संभव है कम से भी यही बात मकान आदि पर भी लागू होती तो कुछ के लिए अभी अंतर यात्रा करें अपना अपना मैं कितना पुण्य कर रहा हूं और कितना पाप कर रहा हूं पुण्य का खर्च मैं कितना कर रहा हूं मैं कहा पुण्यों को अधिक बना सकता हूं मेरे पास क्या अवसर है और कहा मैं अपने पुण्य को खर्च करना कम कर सकता हूं नेत्रों को बंद कर ले। ओम का उच्चारण ओ uh... दो बातों पर अभी अपने को केंद्रित रखें पहला मैं अपने किन उपभोगों को पुण्य के खर्च को कम कर सकता हूँ कितना कम कर सकता हूँ दूसरा मैं अपने किन पाप कर्मों को वेद विरुद्ध कर्मों को कम कर सकता हूँ छोड़ सकता हूँ एक एक करके अपना अपना निरीक्षण करें अनजाने में हो रहे पुण्य के क्षय को देखने पकड़ने का प्रयास अनजाने में दूसरों को पहुंचाई जा रही बाधाओं को पीड़ाओं को देखने समझने का प्रयास ऐसे स्थल चिन्हित करें जहां पुण्य व्यर्थ खर्च हो रहा है ऐसे स्थल चिन्हित करें जहां दूसरों को बाधा पहुंचा रहे हैं आप धीरे धीरे रुकेंगे ओम का उच्चारण हो आंखें खोल दीजिए यदि कोई साधक समस्त दिनचर्या आदि को करता हुआ पूरी श्रद्धा से लगन से करता हुआ भी ये अनुभव करने लगे कि अब प्रगति रुक गई है आगे कुछ रास्ता सूच नहीं रहा है अथवा रास्ता पता है लेकिन कुछ स्थिति बन नहीं पा रही है उचले ऊंचे वाले चरण पे अब मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो समझ लेना चाहिए कि ऊंचे स्तर पर जाने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए उसके लिए आवश्यक पुण्य अभी कम पड़ रहा है वहां धैर्य रखते हुए जो अभी कर रहे हैं प्रयत्न कर रहे हैं वो तो करते रहें, लेकिन साथ में पुण्य को और अधिक पढ़ाए उन पुण्य कर्मों को करते हुए ये कामना रखें कि इनका फल मुझे और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक साधनों के रूप में चाहिए कोई मानसिक उलझन है समस्या है या तो किसी के मिलने पे वो सुलझ जाएगी कोई नहीं भी मिला तो स्वयं वो सुलझेगी ईश्वर की प्रेरणा बुद्धि की स्थिति ऐसी बनेगी कि वो समस्या सुलझ जाएगी रास्ता आगे का प्रकाशित होगा पुण्यों पर निष्काम कर्मों पर साधक की दृष्टि बनी रहे ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, और यदि प्रगति चल भी रही है तो भी आगे के लिए आगे और खर्चीले साधनों की आवश्यकता होगी ये स्वीकार करते हुए अधिकाधिक पुण्य परोपकार करते रहना चाहिए पुण्य करते समय भी ये विवेक साधक को रखना चाहिए कि किस परोपकार में पुण्य अधिक मिलेगा अन्य वस्त्र का दान भी मुख्य है उसका अपना पुण्य है आध्यात्मिक विषयों को दूसरों को बताना जान देना उसका भी पुण्य है लेकिन उसका पुण्य बड़ा है शारीरिक अभावों की पूर्ति करना उसका पुण्य शरीर की दृष्टि से शरीर चूंकि स्थूल है कम उपयोगी है इसलिए उसका पुण्य भी कम मिलेगा मानसिक या ज्ञान के स्तर पर कुछ देना चूंकि उसकी उपयोगिता अधिक है इसलिए ऐसे कर्मों का पुण्य भी अधिक मिलेगा बहुत से लोग दूसरे को सिखाने समझाने में कष्ट अनुभव करते हैं मैं क्यों दूसरे को बताऊं? मैं स्वयं साधना कर ही रहा हूं परोपकार मैं करता ही हूं परोपकार अर्थात कुछ पानी पिलाया अन्न दिया वस्त्र दिए औषधि दि, दी पैर दबा दिए सफाई कर दी इत्यादि स्थूल बातें ये भी जहां आवश्यक है करें किंतु जो चीज आपने सीखी है जो आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर देता है जीवन को सफल कर देता है उन बातों को बताने का प्रयास करना फैलाने का प्रयास करना अपने निकट के व्यक्तियों में परिवार में कहीं भी आसपास के विद्यालय में जहां अवसर मिले इसी आध्यात्मिक मार्ग की बातें बोलना जितना सीखा समझा है जितना आचरण किया है ये कार्य अधिक पुण्यप्रद है पुण्य भी अधिक होगा और हमारे संस्कार भी इसी मार्ग के अधिक होंगे स्वयं ही उन विषयों को सोचते रहने में एक ठहराव भी आता है बार बार करते करते अरुचि भी होती है किंतु दूसरे को वही बातें बताते समय हम उत्साहपूर्वक कर पाते हैं और अपने पर इन्हीं विषयों के और अधिक संस्कार भी डाल लेते हैं और अपने मार्ग को प्रशस्त करते जाते हैं जैसे व्यापारी सोचता है कि इस कार्य के में इस व्यापार में कितना लाभ है इसमें एक रुपए का लाभ है इसमें पांच रुपए का लाभ है और उसके अनुसार से वो निर्णय करता है जब अधिक लाभ की चीज हम कर सकते हैं हमारा सामर्थ्य है तो क्यों ना वो की व्यापार किया जाए जिस अधिक पुण्य कर्म को आप कर सकते हैं शुद्ध ज्ञान दूसरों को देना जीवन में परिवर्तन लाना जीवन को सुधारना ऐसा ज्ञान जो उसके वर्षों तक काम आएगा जीवन भर काम आएगा इतना उपयोगी जो कि मिलता भी कम है ऐसी चीजें दूसरे को देना ये अधिक पुण्यप्रत समझते हुए जितना समय परोपकार के लिए मिलता है उसको इन कार्यों में करना भले ही लोग कहें कि इनको तो यही बातें सुस्ती रहती हैं सब अनुकूल नहीं समझते इसको पर पात्र मिलेंगे रुचि वाले लोग मिलेंगे इच्छुक व्यक्ति मिलेंगे मिलते हैं उन पे अपना समय अपना सामर्थ्य केंद्रित करना पुण्यों को अधिक से अधिक हम बना सकें परमपिता परमात्मा हमको ऐसी प्रेरणा दे प्रार्थना करेंगे ओम का उच्चारण ंतरिक स्थिति बनाए रखें नेत्रों को नीचा रखें मौन का नियम भले प्रकार पालन करते रहें अभी कुछ सूचनाओं को सुनेंगे और उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे ओम शब